श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी तुरियानंद ऊपर से देखने पर हरि महाराज शुष्क ज्ञानी जैसे प्रतीत होने पर भी वस्तुतः ठाकुर की शिक्षा के फल स्वरूप उनमें ज्ञान एवं भक्ति का एक अपूर्व समन्वय विद्यमान था शरीर के दुर्बल होने पर भी वे लंबा रास्ता पैदल ही तय करते हुए गंगा तट पर उपस्थित होते तथा बहुत देर तक गंगा दर्शन किया करते थे सीढ़ी उतरकर जल तक पहुंचने की सामर्थ्य न रह जाने के कारण वे किसी परिचित व्यक्ति के द्वारा गंगा जल मंगवाकर श्रद्धा पूर्वक अपने माथे पर तथा संपूर्ण शरीर पर छिड़क लेते थे आधुनिक शिक्षा से गर्वित एक युवक ने एक दिन गंगा स्नान को अंधविश्वास मात्र कहा इस पर उन्होंने गंभीर होकर उस युवक से कहा कि जिनकी विद्या के दो चार पृष्ठ पढ़कर तुम लोगों को तुम लोगों की अपने शास्त्रों के प्रति श्रद्धा चली गई है उन्हीं पाश्चात्य देशवासियों को स्वामी जी ने इन्हीं शास्त्रों के बल पर, पर पराजित किया था शिवरात्रि के अवसर पर किसी के उपवास करने पर अथवा किसी के विश्वनाथ दर्शन को जाने पर वे उसे खूब प्रोत्साहित करते थे एक दिन श्रीमदभागवत पाठ के समय पाठक ने पुस्तकाधार के ऊपर कोई आवरण वस्त्र नहीं रखा यह देखकर पाठ के समय वे बड़ी बड़े गंभीर बने बैठे रहे पाठ समाप्त हो जाने पर उन्होंने पाठक को स्मरण करा दिया कि श्री रामकृष्ण देव के मतानुसार भागवत भक्त और भगवान अभिन्न है तथा भागवत को एक ग्रंथ मात्र न मानकर उसके प्रति और भी अधिक श्रद्धा प्रदर्शित करनी चाहिए हरि महाराज कई बार कृपण जैसे प्रतीत होते थे भक्तगण उनकी सेवा में स्वेच्छापूर्वक जो धन आदि दिया करते थे वह पर्याप्त था अतः यह स्वाभाविक ही था कि उसे व्यय करने में सेवकगण थोड़े मुक्त हस्त थे परंतु हरि महाराज सभी खर्चों पर तीक्ष्ण दृष्टि रखते थे फिर भी वे आय तथा बचत के बारे में पूर्णतया उदासीन थे एक दिन जब हसी में उन पर कृपणता का आरोप किया तो उन्होंने उसे समझा दिया कि गृहस्थ लोग कठोर परिश्रम द्वारा धनोपार्जन करते हैं अतः उनके दान का पैसा व्यर्थ ही व्यय करना उचित नहीं इस प्रकार व्यय में कमी तथा धनागम के फलस्वरूप कुछ रुपये बच जाने पर एक बार सेवक ने सुझाव दिया कि इसका कुछ अंश हरि महाराज के प्रति प्रिय अल्मोड़ा आश्रम को भेज दिया जाए पर उन्होंने तुरंत ही मना करते हुए कहा वे रुपये उनके नाम जमा रहने पर भी उनके अपने नहीं है वह संघ की संपत्ति है और संघाध्यक्ष इस विषय में जो निर्णय लेंगे वही चरम निर्णय होगा संसार विरागी मोक्षमार्गी सन्यासी के मन में भी जनकल्याण की कामना जागृत रहती है हरि महाराज साधुओं को सदैव ही यह स्मरण दिलाते रहते थे कि स्वामी जी द्वारा निर्धारित पथ ही उनके लिए सर्वोत्तम है इसके अतिरिक्त वे अपना रोग जीवन शरीर दिखाते हुए प्रायः कहा करते थे ठाकुर स्वामी जी का कार्य नहीं किया इसीलिए मुझे इतना भोगना पड़ रहा है सेवाश्रम के साधुओं से वे कहा करते थे तीन दिन ठीक ठीक नारायण सेवा करने पर प्रत्यक्ष उपलब्धि हो जाती है जिन लोगों ने यह किया है उन्होंने अपने अंतर में अनुभव किया है